विमंत्राठ सहनावतु सहनौ नौ भुन तू सहय करवा वह तेजस्ना वधीतमस्तु ओम शांति शांति जी सभी को सा नमस्ते आइए आप सभी का जो है योग दर्शन के साधन पाद जो द्वितीय पाद है साधन पाद उसके चौबीसवा सूत्र में स्वागत है यहाँ पर अवतरणिका है कि यस्तु तथ्यक चेतन से स्वबुद्धि संयोग ऐसा करो है हेय क्या है वो भी बता दिया ये का हेतु जो है हेयम है दुखम अनागतम फिर दृष्टि दृष्टा क्या है दृश्य क्या है जो है द्रष्टाद का संयोग जो है वो है हे, का हेतु है तो संयोग को भी बता दिया अब इसके बाद यहां पर क्रम प्राप्त जो है अब संयोग का कारण क्या है इसके संबंध में चर्चा होगी इसलिए करें कि यस्तु और जो प्रत्यक्ष चेतना का प्रत्यक्ष चेतना मतलब क्या हुआ जी प्रत्येक में प्राप्त चेतना हमारे अंदर आपके अंदर ये जितने भी हैं इससे वाक्य से ही पता चलता है कि यहाँ पर महर्षि वेद जी केवल एक आत्मा को नहीं मानते हैं अनेकों आत्मा को मानते हैं माने वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अलग, अलग अलग आत्मा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की जो बात करते है न जी बिल्कुल ब्रह्म तो वो एक बात से खंडित हो जाता है प्रत्यक्ष चेतना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्राणी के अंदर जो चेतना है आत्मा प्रति माने प्रत्येक अकमा ने प्राप्त अकी तो प्रत्येक में प्राप्त जो चेतना है अर्थात आत्मा तो प्रत्यक्ष चेतना का मतलब हुआ आत्मा प्रत्यक्ष चेतना का मतलब क्या हुआ जी आत्मा आत्मा तो प्रत्यक्ष चेतना अर्थात आत्मा का जो तो है प्रत आपने प्रती का अर्थ किया जी उसमें प्रति माने प्रत्येक प्रति हाँ जी प्रत्येक एवरी ने वो अपने उसको पद छेद के किया था प्रत और फिर एक करके किया था इस कार्य में अक, था तो कोई अलग, मैं बोला कि प्रति और अक हाँ जी अक अच्छा है अच्छा अक वो एक नहीं है अक है जी हाँ जी अक अक मैंने प्रति और अक अक कहते हैं प्राप्ति को गति को प्राप्त को तो प्रत्येक में प्राप्त चेतना प्रत्येक चेतना हो गया अच्छा अच्छा समझ गया अच्छा प्रतीक अर्थ का विशेष रूप से या प्रतीक क्या अप, अपने आप से क्या होएगा जी प्रतिमा ने हरेक हरेक अच्छा हरेक का अच्छा तो उसका मतलब ही हरेक है जी अच्छा प्रत्येक मैंने प्रतिमा अच्छा, हर ने हरेक में प्राप्त हो गया हरेक में प्राप्त अच्छा हरेक में प्राप्त चेतना अच्छा मैं नहीं समझ गया तो हर एक में हमारे में भी आप में भी हर प्राणी में जो प्राप्त चेतना है हर एक में अर्थात आत्मा करने का अभिप्राय हुआ कि हाँ। प्रत्यक्ष चेतना अर्थात आत्मा का स्व अपनी जो बुद्धि है अर्थात हमारी जो आत्मा है मैं जो आत्मा हूं उस आत्मा की हमारी अपनी जो बुद्धि आप जो है आपकी अपनी बुद्धि कोई दूसरा है उसको दूसरी की अपनी बुद्धि तो ये तो प्रत्येक आत्मा की जो अपनी बुद्धि है आत्मा की जो अपनी बुद्धि है उस बुद्धि के साथ जो संयोग है उस बुद्धि के साथ जो संयोग है वह संयोग का कारण क्या है तो उसके लिए कह रहे हैं कि तथ्य हेतु अविद्या उस संयोग का कारण हेतु अविद्या है अविद्या होता है तभी व्यक्ति का संयोग होता है अविद्या नहीं हो तो आत्मा का शरीर के साथ संयोग हो ही नहीं सकता यहाँ पर बुद्धि है बुद्धि आत्मा के अत्यंत नजदीक है बुद्धि कोई आत्मा देख रहा होता है तो यहाँ उपलक्षण है केवल बुद्धि नहीं पूरे शरीर की बात है यहाँ पर बुद्धि उपलक्षण है क्योंकि तो बुद्धि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे नजदीक आत्मा के साथ होने के कारण यहाँ तो पर बुद्धि को ले लिया है, है। तो बुद्धि के साथ संयोग मतलब हुआ कि इस पूरे बुद्धि से युक्त पूरा जो शरीर है इसके साथ संयोग तो आत्मा का अपनी अपने शरीर के साथ जो संयोग है अपने अपने, अपने बुद्धि के साथ जो संयोग है उस संयोग का कारण क्या है नहीं नहीं तो बोलते उसका संयोग जो है का कारण जो है उस संयोग का कारण हेतु माने कारण अविद्या है अविद्या के कारण ही आत्मा का शरीर के साथ संयोग होता है समझ गए जी? अब इसका व्यास व्यासभाष देखिए व्यास व्यासभाष में महर्षि वेद्या जी कहते हैं अविद्या की व्याख्या कर रहे हैं बोलते अविद्या क्या है तो बोलते विपर्य विपर्य ज्ञान वासना इतना अविद्या का अर्थ यहाँ पर विपर्य ज्ञान की विपर्य मैंने उल्टा ज्ञान मिथ्या ज्ञान विपर्य ज्ञान मतलब विपर्यो ही मिथ्या पीछे पर क्या है ना जी हाँ, विपर्यो ही मिथ्या जानम अतद रूप प्रतिष्ठम मान विपर्य का मतलब हुआ कि मिथ्या ज्ञान मिथ्या जानम मतलब हुआ अतद रूप प्रतिष्ठित जो वस्तु जैसा है उसको उस रूप में प्रतिष्ठित न समझना जो वस्तु जैसा है उससे विपरीत उसको समझना ये मिथ्या ज्ञान हो गया ये विपर्य वृत्ति हो गया ये ज्ञान हो गया समझ गए तो विपर्य ज्ञान की वासना यहाँ पर अविद्या का जो अर्थ है विपर्य ज्ञान की वासना इसका मतलब तो हुआ कि दो तरीके का अविद्या का दो ये भेद हो गया एक तो अविद्या हुआ विपर्य वृत्ति मिथ्या ज्ञान यहाँ पर मिथ्या ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं ठीक है परंपरा से वो भी इसका कारण है संयोग का कारण है परंतु वास्तविक में विपर्य वृत्ति मिथ्या ज्ञान संयोग का कारण नहीं है मिथ्या ज्ञान की जो वासना है वह संयोग का कारण है समझ गए जी हां वासना मैंने संस्कार दो तरीके का संस्कार होता पीछे पढ़ाया था एक जो है धर्मा धर्म रूप संस्कार है दूसरा वासना रूप संस्कार है तो धर्म धर्म रूप संस्कार सती मूले तभी पाको जात्यायोग जो पीछे पड़े हैं उसके मूल में होने पर अविद्या मूल में होने पर जाती आयु भोग तभी कर्माशय का फल जाती आयु का जब तक मन के अंदर अविद्या रूपी जो अविद्या क्लेश जो है अविद्या सब अविद्याचों जो क्लेश ही है जो अविद्या है जब तक अविद्या की वासना मन में न हो तब तक उस कर्माशय का फल जाती आयुभोग होगा ही नहीं इस चीज को समझना तो यहां पर विपर्य ज्ञान एक होगा विपर्य वृत्ति एक है विपर्य वृत्ति की वासना वृत्ति मन ज्ञान तो यहाँ पर जो तस जो अविद्या है यहाँ पर अविद्या है, विपर्य वृत्ति नहीं चीज़ी विपर्य ज्ञान नहीं यदि केवल विपर्य ज्ञान होता तब तो सीधे विपर्य ज्ञान कहना चाहिए था जबकि क्या करे महर्षि विपर्य ज्ञान वासना इसलिए इनको कहना पड़ा कि विपरीय यहाँ पर अविद्यापर्य ज्ञान मत समझना विपर्य ज्ञान की जो वासना है, है। मन के अंदर उस वासना के कारण ही व्यक्ति को संयुक्त होना पड़ता है इस शरीर के साथ जब तक वासना रहेगी तब तक चित्त बना रहेगा और वासना जब वह समाप्त हो जाएगी वासना जब समाप्त हो जाएगी तो फिर जो चित्त भी नष्ट हो जाएगा इसलिए पीछे आपने पढ़ाई है तेईसवा नंबर जो सूत्र है उसमें जो बहुत विकल्प तो है उसमें एक विकल्प था कि अदर्शन की व्याख्या में कि अथ अविद्या अविद्या अदर्शन है तो अविद्या की व्याख्या कर रहे हैं स्वचित्तेन स निरुद्धा स्वचित्त उत्पत्ति बीजम बोल रहे हैं पीछे हमने पढ़ाया था आपको कि अपने चित्त के साथ अपने चित्त के साथ जो रुकी हुई अपने चित्त के साथ जो नष्ट हुई जैसे चित्र प्रलय में नष्ट हुआ उसके साथ साथ जो नष्ट हुई अविद्या नष्ट हुई जो अविद्या है नष्ट हुई जो चीज है नष्ट हुई जो अविद्या है और वही अविद्या अपने चित्त के उत्पत्ति का जो बीज तो अविद्या उस समय नष्ट हो गया पर परन्तु परमात्मा के इसमें है तो परमात्मा के ज्ञान में है उस समय चित्त तो नष्ट हो जाता है तो चित्त एक जो मोक्ष में गया हो जाएगा उसका तो नष्ट होना ही होना है परंतु जो जीवात्मा इस संसार में है मोक्ष को प्राप्त नहीं किया है उसका भी चित्त नष्ट हो जाता है और उसका जो चित्र नष्ट हो जाता है तो उसके साथ साथ अविद्या भी नष्ट हो जाती है उस समय परंतु जब पुनः सृष्टि का निर्माण होता है चित्त का जब निर्माण होता है तो वह जो वासना है उसकी। वो जो अविद्या विपर्य ज्ञान रूपी वासना है परमात्मा इसको समझता है उस वासना के चलते ही फिर चित्त का निर्माण होता है समझ गया जी हाँ जी उसी वासना, वासना के चलते ही चित्त का निर्माण होता है तो यहाँ पर यही करें कि विपर्य ज्ञान वासना हमने आपको बताया था कि दो तो धर्मा धर्म रूप संस्कार और वासना रूप संस्कार ये बताया था तो धर्मा धर्म रूप संस्कार जो है वह धर्मा रूप संस्कार का फल है जन्म आयु भोग और जो स्मृति का हेतु है जो स्मृति का मन कारण है जो किसी चीज को याद करवाता है राग द्वेष विद्या वो वासना है मैंने अभी राग द्वेष इत्यादि का जो ये हो गया जो राग द्वेष इत्यादि को पैदा करता है वो वासना, है। उसको, वासना है। आदे, आदे। उसको वासना कहते हैं ठीक है उसको वासना कहते हैं तो दो तरीके का संस्कार तो यहाँ पर यही करे कि विपर्य ज्ञान की मिथ्या ज्ञान की जो वासना है चित्र के अंदर वही वासना व्यक्ति को जो है इसके साथ संयुक्त करता है वह यदि नहीं होगा तब तक तब, तब जो है धर्म उसी के कारण व्यक्ति धर्म संस्कार भी करता है ना धर्मा धर्म रूपी संस्कार उसी से बनता है और फिर उसके आधार पर फिर जन्म आयु भोग होता है तो यहाँ पर विपर्य ज्ञान वासना इत्यर्थ समझ गए जी हाँ जी विपर्य ज्ञान वासना इत्यर्थ आगे करे की विपर्य ज्ञान वासना वासिता च न कार्य निष्ठाम पुरुष ख्यातिम बुद्धि प्राप्त बोल रहे हैं कि बुद्धि का विशेषण है विपर्य ज्ञान वासना वासिता बुद्धि ही ऐसा माने विपर्य ज्ञान जो है उल्टा जो ज्ञान है जो अविद्या है मिथ्या जो ज्ञान है उस मिथ्या ज्ञान की वासना रूपी जो संस्कार है उससे जो वासित उससे जो रंगी हुई उससे जो युक्त बुद्धि है अर्थात जब विपर्य ज्ञान के वासना से बुद्धि युक्त होती है तो ऐसी बुद्धि माने विपर्य ज्ञान की वासना से वासित बुद्धि रंगी हुई बुद्धि युक्त बुद्धि आसक्त बुद्धि लगी हुई विपर्य ज्ञान की वासना से लगी हुई बुद्धि या युक्त बुद्धि कार्य निष्ठाम पुरुष ख्याति में न प्राप्त होती मन कार्य निष्ठाम मन बुद्धि के कार्य जो है बुद्धि कार्य कर रहा है कार्य करते जा रहा है कार्य करते जा रहा है मन बुद्धि मन जो सब एक ही चीज है तो बुद्धि मन मन जो है बुद्धि जो है कार्य करते जा रही है मन कार्य करते जा रहा है तो बुद्धि कार्य करते जा अपना जो उसका काम है तो करेगा ही परंतु उस कार्य की समाप्ति कहा होती है बुद्धि के कार्य की समाप्ति हर चीज का एंड होता है ना जी हां हम भी जैसे मान लो अभी हम शरीर से काम करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे. एक दिन इसका एंड हो जाएगा इसके कार्य की समाप्ति जबकि मृत्यु हो जाएगी तो उस समय हम कार्य नहीं कर सकते आत्मा जब शरीर से निकल जाएगा तो शरीर कार्य नहीं कर सकता तो जैसे सबका पैमाना होता है सबका माप होता है सबकी सीमा होती है कि भाई इसके कार्य की समाप्ति कहा तक है हर चीज में जो क्रियाएं हो रही है तो उस वस्तु के लिए उस क्रिया की समाप्ति कहां तक है तो ऐसे ही बुद्धि के कार्य की यहां पर कार्य निष्ठा मतलब निष्ठा का मतलब है समाप्ति निष्ठा कहते हैं निश्चित रूप से स्थित निश्चित रूप से स्थित निष्ठा का शाब्दिक मीनिंग क्या हुआ जी निश्चित रूप से स्थित नी माने निश्चित रूप था माने स्थिता स्था गति निवृत्त तो गति की निवृत्ति गति की निवृति तो कार्य की जो गति है उसकी निवृत्ति माने समाप्ति समझ गया जी जी, कार्य अतः बुद्धि के कार्य की निश्चित रूप से समाप्ति एक और गति निवृत्ति का मतलब गति का जब ही निवृत्त स्थिति तो अर्थवाकी बुद्धि के कार्य की निश्चित रूप से स्थिति निश्चित रूप से स्थिति कहाँ है वह समाप्ति भी होगी इसलिए गति की निवृत्ति जब भी हुआ तो गति की समाप्ति बुद्धि के गति की समाप्ति अर्थात बुद्धि के कार्य की जो गति है क्रिया की जो गति है क्रिया रूप जो गति है उसकी समाप्ति होगा कार्य निष्ठा कार्य निष्ठा का मतलब समझ गए हाँ जी निष्ठा कर समाप्ति कैसे हुआ समझ में आ गया हाँ जी मानं निश्चित माने गति गति की निवृत्ति की समाप्ति अर्थात कार्य की समाप्ति कार्य की समाप्ति तो बुद्धि के कार्य की समाप्ति कहा होती है कहाँ पर जाकर के बुद्धि कार्य करना के कार्य समाप्त हो गया आप जब कहीं जब ही कार्य समाप्त हुआ अधिकार हो गया जब कार्य समाप्त हो गया तो अब फिर बुद्धि समाप्त हो जाएगी जब वो शरीर जब मरेगा मतलब जब शरीर से को त्यागेगा तो बुद्धि समाप्त जैसे शरीर नष्ट वैसे बुद्धि भी नष्ट हो गई तभी बुद्धि नष्ट होती है जब तक वो बुद्धि का जो लक्ष्य है बुद्धि का जो कार्य है वो क्या है पुरुष ख्याति बुद्धि का कार्य की समाप्ति कहां पर है जी एंड कहाँ है पुरुष ख्याति पुरुष ख्याति पुरुष का ज्ञान पुरुष का ज्ञान आत्मा का ज्ञान तो बुद्धि की कार्य की समाप्ति जो है आत्मा के ज्ञान पर्यंत है कहां तक है जी आत्मा के ज्ञान पे आत्मा के ज्ञान पर्यंत तो आत्मा का ज्ञान करा दिया कि बुद्धि का कार्य समाप्त यही करें कि जब विपरीय ज्ञान की वासना से युक्त बुद्धि होती है तब जो है बुद्धि के कार्य की समाप्ति जो पुरुष का ज्ञान है बुद्धि के कार्य की समाप्ति पुरुष की ख्याति पुरुष का ज्ञान जो है उस पुरुष की ख्याति को प्राप्त नहीं कर पाती है वो बुद्धि जब मैने कब पुरुष की जो पुरुष के ज्ञान को कब प्राप्त नहीं कर पाती है मैंने बुद्धि के क्रिया की समाप्ति जो पुरुष का ज्ञान पर्यंत है उस पुरुष की ख्याति को वह बुद्धि प्राप्त नहीं कर पाती है कब नहीं कर पाती है जब उसके बुद्धि के अंदर विपर्य ज्ञान की वासना होती है जब तक विपर्य ज्ञान की मिथ्या ज्ञान की वासना रहेगी तब तक पुरुष का ख्याति नहीं हो पाएगा पुरुष की माने बुद्धि के जो अंतिम सीमा बुद्धि के कार्य की जो समाप्ति जो पुरुष का ज्ञान है वहां पर समाप्त हो जाती है तो बुद्धि के कार्य की समाप्ति पुरुष का ज्ञान कार्य की समाप्ति रूपी पुरुष का ज्ञान को बुद्धि प्राप्त नहीं होती है मनी इसका अनुय जब करेंगे तो ऐसे करेंगे अनुय कि विपर्य ज्ञान वासना वासिता जब बुद्धि कार्य निष्ठा पुरुष ख्याति न प्राप्त होती समझ गए हाँ जी तो हिंदी में अर्थ होगा विपर्य ज्ञान की वासना से रंगी हुई युक्त बुद्धि बुद्धि के कार्य की समाप्ति रूपी जो पुरुष के ज्ञान है पुरुष की जो ख्याति है विवेक ख्याति जो है उसको प्राप्त नहीं कर पाती है और फिर करे साधिकारा पुनरावर्तते तो वह फिर जो है अधिकार सहित जो बुद्धि है विपर्य ज्ञान की वासना से वासित जो बुद्धि है वह साधिकारा अधिकार सहिता सा बुद्धि अधिकार सहित तो जो बुद्धि है क्योंकि उसके अधिकार की समाप्ति नहीं हुई है बुद्धि के अधिकार क्या है जी बुद्धि का अधिकार है भोग अर्पवर्ग दिलाना ये जो है भोगाप वर्गाथन दृश्य में है जी ये दृश्य जो है भोग अर्प के लिए है तो ये बुद्धि का कार्य है बुद्धि का काम है भोग भी करवाना और बुद्धि का काम है अपवर्ग भी दिलाना तो जब तक वह अपवर्ग नहीं दिलाएगी जब तक वह पुरुष ख्याति नहीं करवाएगी तब तक क्या है कि बुद्धि पुनः आती रहेगी पुनरावर्तते बार बार आती रहेगी अर्थात कहने का अभिप्राय है कि बार बार नहीं जो नहीं है व्यक्ति जन्म लेता रहेगा बार बार जो है आत्मा इस शरीर के साथ संयुक्त होता रहेगा चलिए यही करे साधिकारा पुनरावर्तते वह अधिकार सहित क्योंकि वह अधिकार सहित वह बुद्धि पुनः वापस लौटती है पुनः आती है संसार में पुनः माँ के गर्भ में आती है और अर्थात आत्मा उसके साथ संयुक्त हो जाता है और फिर वह जन्म लेता है आत्मा भाव ये है समझ गया हाँ जी आत्मा को जन्म लेना ही तब पड़ता है जब उस बुद्धि के अंदर जो है अधिकार बचा हुआ है जब तक अधिकार है जब तक उसका अधिकार है भोग करवाना और अपवर्ग दिला जब तक अपवर्ग माने अपवर्ग अंतिम हो गया पर उसकी ख्याति अंतिम सीमा है तो तब तक वो तो जन्म लेता ही रहेगा तो क्योंकि उसका भी अधिकार है तो साधिकार बुद्धि पुनरावर्तते पुनः वापस आती है संसार में आती रहती है समझ गए और आगे करे कि सातु सातु माने सातु बुद्धि वही जो बुद्धि पुरुष ख्याति परवसा नाम कार्य निष्ठा प्राप्त और वही बुद्धि जब है पुरुष ख्याति पर्यंत जो कार्य की निष्ठा है कार्य की समाप्ति है परिवसान मैंने पर्यंत तो पुरुष का जो ज्ञान है पुरुष के भेद का जो ज्ञान है कि बुद्धि और पुरुष के भेद का ज्ञान शरीर और पुरुष के भेद का ज्ञान तो पुरुष के भेद का ज्ञान की समाप्ति कहा है कार्य की माने ज्ञान ज्ञान पर्यंत क्रिया की समाप्ति बुद्धि के क्रिया की समाप्ति तो वो क्रिया की समाप्ति को प्राप्त होती है वह बुद्धि अर्थात कहने का अभिप्राय यह हुआ कि वही बुद्धि जब पुरुष का ज्ञान कर लेती है पुरुष का ख्याति कर लेती है जो उसकी कार्य की अंतिम सीमा है तो वहां तक वह जब प्राप्त कर पुरुष के ज्ञान पर्यंत जो क्रिया की समाप्ति है उसको वह प्राप्त कर लेती है जब उसको प्राप्त कर लेती है वह बुद्धि तो चरिता अधिकारा निवृत्ता दर्शना बंधन कारणा अभाव न पुनरावर्तते वही बुद्धि चरिता अधिकार अब उसका अधिकार समाप्त हो गया चरितार्थ हो गया है चरित्र मैने चरितार्थ मने चरिता अधिकारा बुद्धि जिसके अधिकार चरित हो गए हैं चरितार्थ हो गए हैं अब वो पुरुष ख्याति कर लिया है तो चरिता अधिकार चरितार्थ अधिकार वाली जो बुद्धि है निवृत्त आदर्शना जिस बुद्धि के अंदर से आदर्शना अविद्या समाप्त हो गई है अदर्शना मतलब वो जो है का विपर्य ज्ञान वासना आदर्शना क्या विपर्य ज्ञान वासना तो वो विपर्य ज्ञान वासना जो निवृत्त हो गई है समाप्त हो गई है जब उससे रहित हो जाती है वो हो गई है, बुद्धि हो जाती है तो बंधन कारनाभा तो बंधन का जो कारण है विपर्य ज्ञान की वासना बंधन का जो कारण है संयोग का जो कारण है विपर्य ज्ञान की जो वासना जो है वह जब समाप्त हो गई तब न पुनरावर्तते फिर बुद्धि पुनः वापस लौट करके नहीं आती है कहानी का प्राय क्या हुआ जी बुद्धि पुनः वापस लौट करके नहीं आती है इसका मतलब है कि आत्मा मोक्ष में चला गया नहीं जी नहीं समझ गया जी यही मतलब हुआ ना जी इसका मैं बुद्धि वापस लौट करके नहीं आती है इसका मतलब कि बुद्धि का निर्माण दोबारा नहीं हुआ और बुद्धि का निर्माण नहीं हुआ तो सीधे मोक्ष में गया आत्मा ये कर न पुनः बतते वह पुनः वापस लौट करके नहीं आती है वो बुद्धि तो फिर मोक्ष में जाता है नहीं लौट करके आती है का मतलब है कि इसकी अपनी जो सीमा है छत्तीस हजार बार सृष्टि प्रलय तब तक वह बुद्धि नहीं बनती है तब तक वह वा बुद्धि वापस लौट करके नहीं आती है हाँ जब पूरा आत्मा मोक्ष से आता है उस समय फिर ये नहीं कि इस वासना के चलते एक बस एक जैसे कोई नया चीज का निर्माण किया तो ऐसे ही परमात्मा एक नए सामान्य मनुष्य में जो है उनको जन्म देते है जो शुद्ध रहता है सामान्य रहता है उसके अंदर कोई छल कपट इत्यादि नहीं रहता है अब वो जो वैसे आत्मा के साथ वह जो बुद्धि आई अब वह जो जन्म लिया तो उसके बाद अपना जैसा वो हो, जैसा माहौल होगा जैसा प्रभाव होगा जिस तरीके से होगा तो वो उसके आधार पर जो है फिर उसमें वासना होगी वासना संस्कार होगा धर्माधर्म संस्कार होगा फिर उसका जन्म इत्यादि वो लेगा समझ गए हाँ जी तो इस बात पर कि कहने का अभिप्राय यह हुआ कि बुद्धि नष्ट हुई तो मोक्ष हुआ बुद्धि पूर्व वापस नहीं आई तो फिर क्या होगा आत्मा का मोक्ष होगा इस पर पूर्व पक्षी व्यंग कर रहा है व्यंग करके खंडन करने का कोशिश कर रहा है कि ये ये आपकी बात ठीक नहीं है समझे जी तो इस पे कह है अत्र कश्चित यहाँ पर कोई व्यक्ति कोई भी है उस समय होगा कोई व्यक्ति व्यक्तिपाख्यान उद्घाट यो है संडक के उपाख्यान से उपाख्यान आख्यान मतलब हुआ स्टोरी कहानी और उपाख्यान का मतलब छोटी सी कहानी उपकार बहुत सारे अर्थ है उसमें छोटी सी कहानी तो कोई जो है संक के उपाख्यान से संडक का जो है संडक कहते नपुंसक को संडक का मतलब होता है नपुंसक व्यक्ति जिसके अंदर संतान के उत्पत्ति का सामर्थ्य नहीं है जो संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता उसको कहते हैं संडक तो कोई जो है उस नपुंसक व्यक्ति के छोटी सी कहानी से इस बात को उद्घाटित करता है कि भाई बुद्धि पुनः वापस लौट करके नहीं आती है और फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है इस पर वह उपाख्यान के माध्यम से बात को उद्घाटित करता है प्रकाशित करता है और वो ये बताता है ये ऐसे ही है जैसे कि ये संडक का उपाख्यान है कि पुनः वापस लौट करके नहीं आता और वही जो है आ, आ, क्या कहते हैं मोक्ष दिलवाता है तो इस पर जो है ये व्यंग्यात्मक रूप में क्या है कहानी हो बोलते है मुग्धया भार्य अभिधीय जो मुग्ध भारिया है जो मोहित पत्नी है ये मैं इसे मुग्ध हो गया तो मोहित हो गया ऐसे कहेंगे ना जी हिंदी में जी। तो मुग्ध मैं इसे मुग्ध हो गया मैं इसे मोहित हो गया हूं तो मुग्ध जो पत्नी है यहाँ पर मुग्ध हो गया सीधी साधी अल्पज्ञ कम जानने वाली जो पत्नी है तो मुग्धया भार्य मैने जो अल्पज्य जो पत्नी है जो मोहित जो पत्नी है वह अल्पज्य मोहित मुग्धा पत्नी के द्वारा शंडक को कहा जा रहा है उसका जो पति जो है नपुंसक है उसको कहा जा रहा है कहा जाता है अर्थात मुग्धा पत्नी जो है अपने पति को कहती है क्या कहती है आर्यपुत्र अपत्यवती में भगनी कि मतम ना हम इति पर करके हे आर्य पुत्र मैंने पति का पति को आर्य पुत्र पहले कहा जाता था समझ गए जी हाँ जी हे पुत्र मेरी भगनी मेरी पत, मेरी बहन जो है वो संतान वाली हो गई हमारे बाद में उसकी शादी हुई वो हमसे छोटी है वो संतान वाली हो गई और तो किमर्थम न अहम परंतु तो मैं संतान वाली क्यों नहीं हुई मुझे संतान क्यों नहीं हुआ तो इस पर जो है साम आह तो उस पर जो शंडक जो है उसके जो पति शंडक है नपुंसक है वो कह रहा है ताम आहा उस अपनी पत्नी को कह रहा है कहता है मृतस्ते अहम अपत्यम उत्पाद इति बोल रहे हैं कि मैं जो है मर करके तेरे लिए संतान को उत्पन्न करूंगा अच्छा। समझ गए ये कह रहे हैं कि मैं मर करके मृत मृत माने मरा हुआ मर करके ते तेरे लिए अहम माने मैं अपत्यम संतान को उत्पाद ईस्या उत्पन्न करूंगा इत ऐसा तो अब जो है इसके माध्यम से व्यंग कर रहा है कुल पक्षी व्यंग कर रहा है ये मोक्ष के संबंध में बोल रहा है कि जो जी करके संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता मर करके क्या करेगा ये जो इसमें कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर वो कह रहा है उसको अपनी पत्नी को कि मैं हा मैं संतान को अभी तो उत्पन्न नहीं कर सकूंगा तुम्हें मर जाऊंगा तो मर करके फिर मैं संतान को तुम्हें पैदा कर दूंगा तो इस तरीके से तो बोल रहे हैं कि जब इस समय पति विद्यमान है इस समय नपुंसकता है उसके अंदर वो यदि इस समय नहीं संतान की पैदा कर, संतान की उत्पत्ति कर सकता तो फिर जो है मरने के बाद क्या आशा मरने मर गया उसके बाद क्या संतान की उत्पत्ति होते तो कल्पना ही है ये तो असंभव है तो ऐसे ही ऐसे ही ये कह रहे हैं कि भाई आप कह रहे हो क्या आपने कहा कि जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान होता है तब जब ही ज्ञान हुआ तो उस पुरुष ख्याति जो हुई बुद्धि ने पुरुष का ज्ञान कर लिया पुरुष का भेद का बोध कर लिया ज्ञान कर लिया और उस ज्ञान के कारण जो है अविद्या की निवृत्ति हो गई और अविद्या की जो निवृत्ति हो गई तो बुद्धि नष्ट हो गया बोल रहे की चरिता अधिकार निवृत्ति अदर्शना जो ऊपर कहा था कि जब अधिकार उसका समाप्त हो गया बुद्धि का तो उसके अंदर से अज्ञानता समाप्त हो गया क्योंकि वह जो है वो ज्ञान पुरुष का ख्याति कर लिया था तो, तो बंधन के जो कारण का जो अभाव हो गया तो इसलिए अभाव होने से बुद्धि नष्ट हो गई और बुद्धि नष्ट हुई तो सीधे मोक्ष मिल गया तो ये करें कि जब विद्यमान जो ज्ञान है जिस समय ज्ञान है ज्ञान हो गया बुद्धि को भेद का ज्ञान हो गया अर्थात आत्मा बुद्धि के माध्यम से जब ज्ञान प्राप्त कर लिया उसको प्रत्यक्ष हो गया कि मैं और शरीर बुद्धि अलग है दोनों अलग अलग चीज है और इसके इस विद्यमान ज्ञान माने ज्ञान के विद्यमान होने पर जब बुद्धि नष्ट नहीं हुई तो नष्ट होने के नष्ट नहीं हुई ये मोक्ष नहीं दिलाया तो मरने के बाद क्या दिलाएगा इसमें क्या आशा है ये बात करें तथा इदम विद्यमान ज्ञानम वैसे ही वैसे यह विद्यमान जो ज्ञान चित्त निवृत्ति न करोति ये विद्यमान ज्ञान जब चित्त की निवृत्ति नहीं करता है चित्त को जब नहीं हटाता है चित्त को जब समाप्त नहीं करता है जीते जी तो विनष्टम करिष्यति, माने ये जीते जी चित्त वृत्ति को जब विद्यमान जान चित्त को निवृत्ति नहीं करता और चित्त की निवृत्ति नहीं करता है तो फिर मोक्ष नहीं होता है तो मरने के बाद जो है विनष्टम चित्तम या विनष्ट नष्ट हुआ जो है फिर जो है करीष्य माने ये जो ज्ञान जो है ये ज्ञान जो है क्या बोलते विनष्टम ये ज्ञान जो है विनष्ट कर देगा मरने के बाद चित्त को नष्ट कर देगा ऐसा विनष्टम चित्तम विनष्टम करती ज्ञानम इसका विशेषण है तो विद्यमान जब वर्तमान में ज्ञान जब चित्त के वृत्ति को नष्ट नहीं कर सका चित्त को निवृत्त नहीं कर सका तो मरने के बाद ये जो ज्ञान जो है चित्त के वृत्ति को नष्ट मे चित्त को निवृत्त कर देगा चित्त को विनष्ट कर देगा इसमें क्या प्रत्याशा है जैसे कि वर्तमान में वो जो शंडक जो है इस जीवन में जब वो संतान को पैदा नहीं कर सकता तो वो कह रहा कि मैं मरने के बाद पैदा करूंगा जैसे वो असंभव है ऐसे ये भी असंभव है समझ गया जी हां जी मैं, उसमें एक शंका मुझे ये है थोड़ी सी कि ये जो जो पूर्व पक्षी है ये उस व्यक्ति के लिए कह रहा जिसकी पूरी विवेक ख्याति हो गई है या, या कह रहा है विवेक ख्याति अभी नहीं हुई है पूरी विवेक पूर्व पक्षी तो विवेक ख्याति वाला थोड़ा नहीं वही मैं कह रहा हूँ अभी तो उसकी साधारण ज्ञान की के बारे में कह रहा ना जी वो तो यहाँ पर शास्त्रार्थ हो रहा है को नहीं और जब नहीं करता है चित्र की निवृत्ति नहीं करता है और चित्त की निवृत्ति नहीं करता तो मोक्ष को नहीं दिलाता है तो मरने के बाद वो चित्त को नष्ट करेगा तो और फिर मोक्ष को दिलाएगा अर्थात मोक्ष को दिलाएगा इसमें क्या आशा है समझ गए जी हाँ जी तो इस पर पत्र आचार्य देशी व्यक्ति तो जैसे उसने क्वेश्चन किया उसी तरीके से यहां पर ईट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं तिटफोट टाइट की तरह दे रहे हैं यहाँ पर भी ये भी व्यंग्यात्मक रूप में उत्तर दे रहे हैं माने सिद्धांत पक्षी भी जो है व्यंग्यात्मक रूप में उत्तर दे रहे हैं बोल रहे तुम जो प्रश्न कर रहे हो ये उलूल जुलूल जो प्रश्न कर रहे हो इसका कोई माने मतलब नहीं है इसका उत्तर तो मेरा शिष्य ही दे देगा मुझसे क्यों बातें हो तो बोले तत्र आचार्य देशीय व्यक्ति आचार्य देशीय मैंने आचार्य देशीय का मतलब हुआ कि आचार्य अभी बना नहीं है परंतु बनने वाला है आचार्य अभी बना नहीं है परंतु जो है वो बनने वाला है आचार्य के सदृश है आचार्य वाला है जातीय तो देशीय प्रत्यय है देशीय प्रत्यय है तो आचार्य देशीय जो है आचार्य बनने वाला है आचार्य अभी बना नहीं है अभी पढ़ लिख रहा है रहा है तो ये मेरा शिष्य ही इस चीज का उत्तर दे देगा तुम्हें इस बात को उत्तर दे देगा मुझे देने की आवश्यकता ही नहीं है तो क्या तत्र आचार्य दियो देशियो भक्ति वहां पर आचार्य देशीय जो आचार्य बनने वाला अभी आचार्य बना नहीं है वह सामान्य विद्यार्थी है शिष्य है गुरु का वो कहता है क्या ननु बुद्धि निवृत्ति रे श्रीमान जी आप जो कह रहे हो कि बुद्धि नष्ट जीते जी विद्यमान जो ज्ञान है वह चित्त की निवृत्ति नहीं करता है और चित्त की निवृति नहीं करता तो मोक्ष कैसे मैंने मोक्ष नहीं होता है आप जो कह रहे चित्त की निवृत्ति हो जाएगी और फिर मोक्ष हो जाएगा तो ये बात जो आप कह रहे हो तो मोक्ष की तो बात ही छोड़ दो जिसको आप अलग से मोक्ष समझते हो भाई चित्त की जो निवृत्ति है बुद्धि की जो निवृत्ति है यही मोक्ष है बुद्धि की जो निवृत्ति है जब ही तुम मरते हो तो जब मर रहे हो तो शरीर जो मर रहा तो बुद्धि भी मर गया और बुद्धि का जो मरना है बुद्धि का जो नष्ट होना है बुद्धि का जो मरना है वही मोक्ष है ये कहाँ कह रहे हैं हम कि जो है कि बुद्धि मर जाएगा बुद्धि नष्ट हो जाएगा बुद्धि की निवृत्ति हो जाएगी बुद्धि विनष्ट हो जाएगा तो फिर मोक्ष मिलेगा नहीं बुद्धि का नाश होना ही मोक्ष है उस बात को छोड़ दो तुम कि कोई अलग से कोई मोक्ष इत्यादि जो चीज है बुद्धि का निवर्तन बुद्धि का जो हट जाना बुद्धि की निवृत्ति हो जाना यही मोक्ष है समझ गया जी हाँ जी इसका मतलब है कि पूर्व पक्षी जो ये तो मानता है कि भाई कोई नास्तिक होगा नास्तिक ही तो ऐसी बात कर रहा है ना जी वो नास्तिक लोग कहते हैं कि कोई कुछ नहीं होता है जब शरीर गया तो गया शरीर का सब कुछ नष्ट हो गया कोई अलग से कोई मनू नहीं बनता कोई कुछ ऐसा नहीं बनता समझे जी तब ये बनता ही नहीं तो मुख कुछ भी नहीं है तो ऐसा ये करे तो यहाँ पर यह कर आचार्य एक आचार्य देशी कहते है इसमें की नु क्यों जी बोले श्रीमान जी बुद्धि निवृत्ति ले मोक्ष बुद्धि की जो निवृत्ति है वही मोक्ष है बोलते आदर्शन कारणा भाव अज्ञान के कारण जो है अज्ञान का जो कारण जो अविद्या है अज्ञान का कारण अदर्शन जो है अज्ञान का कारण निगल में बोल दिया अज्ञान रूपी अदर्शन अदर्शन जो है ना जी हाँ जी विद्या रूपी जो अदर्शन है वही कारण है तो अदर्शन रूपी जो कारण है उसका अभाव हो गया उसके उसका अभाव हो गया अब उसके अंदर जो है अज्ञानता रही नहीं उस बुद्धि के अंदर तो अज्ञान रूपी आदर्शन रूपी जो कारण है क्योंकि आदर्शन कारण है ना बुद्धि बनने का तो बोलते आदर्शन रूपी जो कारण है उसके अभाव होने से बुद्धि नष्ट हो गया बुद्धि की निवृत्ति हो गई, और बुद्धि की निवृत्ति ही मोक्ष है अलग से मोक्षा अदर्शनम बंधन कारणम वह जो अदर्शन है बंधन का कारण है और दर्शनात्म निवर्तते उस दर्शन से ज्ञान से वह अदर्शन समाप्त हो जाता है और जब अदर्शन समाप्त हो जाता है तो तत्व चित्त निवृत्ति एवं मोक्ष तो वहाँ जब आदर्शन समाप्त हो गया तो फिर चित्त का निवृत्ति हो जाएगी चित्त जो नष्ट हो जाएगा चित्त की निवृत्तियों के वही मोक्ष है तो तो तो किमर्थम अशाने किमर्थम अस्थाने एवं असमती भ्रमा तो बोल रहे हैं इस व्यक्ति का अनावश्यक रूप से अप्रसंग में बिना प्रसंग में ही बिना बात के ही स्थानम प्रसंग स्थान कहते प्रसंग को और अस्थान मतलब है की प्रसंग के बिना ही बिना प्रसंग में कोई यहाँ पर उस तरीके का कोई प्रसंग है ही नहीं उस उसक का इसके साथ कोई प्रसंग है ही नहीं उसको इसके साथ नहीं कर सकते ना जी हाँ जी तो कर पाता नहीं नहीं है यहाँ तो अज्ञानता समाप्त हो गई है तो अब अज्ञानता समाप्त हो गई है बुद्धि तो अब बुद्धि स्वाभाविक नष्ट हो जाएगा क्योंकि बुद्धि चरित्र बुद्धि का अधिकार तभी तक होता है जब तक की वह अपवर्ग न दिलाते जब वो आप अपवर्ग दिला देता है पुरुष ख्याति करवा देता है तो उसके बुद्धि मैंने उसका बुद्धि का कोई प्रयोजन नहीं रहा तो बुद्धि प्रयोजन नहीं होगा तो फिर नष्ट तो होगा ही ना जब तक वो शरीर है शरीर भी मैं मुक्त होता है मुक्त जीवा माने जीवन मुक्त होता है परंतु तो जीवन मुक्त को नहीं मानता है इसीलिए जो ऐसा प्रश्न किया था तो परंतु वह नष्ट तो हो ही जाता है जब ही स्वाभाविक है भाई जो जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं रहा हमारे लिए तो वो कुछ भी रहे उससे हमें क्या तो जब वह अब बुद्धि का काम ही नहीं रहा कुछ ये करने का उसकी क्रिया ही नहीं रही उसका कोई लक्ष्य ही नहीं रहा क्योंकि वो जिसको जो, जो काम करवाना चाहिए था तो चरितार्थ कर दिया चरिताधिकार वाला है वो चरित चरितार्थ जब कर दिया तब तो उसका कोई काम ही नहीं है तो काम नहीं है तो निरथक क्या रहेगा तो फिर नष्ट हो जाता है तो इसलिए तत्र निवृत्ति चित्त निवृत्ति रे मोक्ष चित्त की जो निवृत्ति है वही मोक्ष है कि मतम अस्थाने इस व्यक्ति का जो है स्थान में मने स्थान से भिन्न मने स्थान मने प्रसंग बिना बिना प्रसंग में बिना प्रसंग के बिना प्रसंग में बिना बात मान बिना बात के अनावश्यक रूप से जो है इसका मति भ्रम क्यों हो गया किस लिए इसका मति भ्रम हो गया इसके मति में क्यों भ्रम पैदा हो गया ये कह के करे कि अर्थात ये इस पूरे का व्याख्यान जो है इस पूरे का मतलब यही हुआ जो विपर्य ज्ञान की जो वासना है वही उस संयोग का कारण है और हमें जो है काम जो करना चाहिए विपरीय मिथ्या ज्ञान की जो वासना है उसको हटाना है और मिथ्या ज्ञान की वासना हटेगा ही जो वासना मैंने संस्कार मिथ्या ज्ञान की वासना हटेगा ही ज्ञान से जब ज्ञान होगा तभी बंधन का अभाव होगा बंधन का अभाव होगा तो मोक्ष होगा समझ गया हाँ जी कोई प्रश्न इस पर नहीं मेरे ठीक है है और ज्वाइन किया है, लगता था मुझे किसी कोई ज्वाइन किया है जी कोई है दो बार लगा था बीच में ऐसे नहीं कोई नहीं ऐसा कोई ज्वाइन नहीं किया था किसी का फोन आया था हमारे में अच्छा अच्छा हो सकता है तो चलिए जी मंत्र पाठ करते हैं अब हाँ जी इतने ही हाँ अजी आपको कुछ क्वेश्चन है इसमें, हाँ, इसमें का, का मोक्ष है जीत तो ये मन है ना जी मन है मन है बुद्धि मन एक ही चीज है चित्त निवृत्ति है देखिये यहाँ पर एक जगह महर्षि बुद्धि निवृत्ति कर रहे हैं दूसरे को चित्त निवृत्ति बुद्धि और चित्त में कोई फर्क नहीं कर रहे हैं है तब तक मोक्ष नहीं, नहीं होगा जी तो फिर ये ये जो करते है मोक्ष का मोक्ष का आनंद तो ये शरीर में भी प्राप्त होता है चित्रते हुए भी परन्तु तो मोक्ष नहीं होता है ना? मोक्ष नहीं होता है न जी जब तक ये शरीर में रहेगा तब तक जो है उसको तो भूख लगेगी ही उसको नींद लगेगी ही प्यास लगेगी ही ये सब तो उसको सताएगा ही भले ही कर्म आशय नहीं बनेगा पर तो ये सब तो सताएगा ही तो मोक्ष कहा हुआ मोक्ष में तो पूरा पूरा दुख समाप्त होता है न भूख प्यास इत्यादि जो भी ये भी तो दुख है रास्ते में चलेगा थेस लग गया पैर में चोट लग गया तो उसको तो वह दुख वो तो भोगेगा ही तो ये है, वो है ना जैसे है वो, जनक जी को कहते हैं कि की विदेह, विदेह का मतलब क्या होता है कि देह में रहते हुए देश से, से आसक्त न होना तो चित्त की निवृत्ति हुए बिना मोक्ष नहीं हो सकता अचित की निवृत्ति तो मृत्यु के बाद ही होगी ना जी जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक चित्त की निवृत्ति कैसे होगी जिसको विवेक ख्याल जिसका दर्शन मैंने ज्ञान हो गया है अविद्या की वासनाओं को जो समाप्त कर लिया है विपर्य ज्ञान की वासना को ज्ञान के ज्ञान के कारण ज्ञान से तो कर तो लिया है तो वह जीवन मुक्त तो हो गया है जनक जी जीवन मुक्त थे इसीलिए विदेह थे और विदेह जीवन मुक्त में भी वो जो संप्रजात समाधि में दो प्रकार के होते हैं एक जो है विदेह नामक यो, योगी होते हैं और एक प्रकृति नामक योगी होते हैं अब वो जनक जी विदेह थे विदेह थे विदेह नामक योगी थे विदेह नामक योगी थे और वहीं तक यदि उनकी यदि सीमा होगी तो उनको पुनः जन्म लेना पड़ा होगा वो मोक्ष को प्राप्त नहीं किए होंगे मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इस दोनों स्टेज से प्रकृति लय नामक योगी और विधेय बत प्रकृति लय नाम अर्थात उनको भाव नामक जो है संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति थी जनक जी को परंतु भाव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता मोक्ष के लिए तो वो उपाय प्रत्यनामक जो असंप्रज्ञात समाधि है उसको प्राप्त करना पड़ता है समझ गए हाँ. हाँ. यदि वहीं तक उनकी सीमा होगी तो उनको पुनः जन्म लेना होगा लिए होंगे बात है चिद्ध है अहंकार है, है, आ, है, है अलग, अलग अलग और फिर वो मैंने सब एक ही सब का होता है। क्या मतलब? सब अब वो जो है सबका एक ही तरह का काम है कुछ कुछ भेद है इसलिए यहाँ पर भेद नहीं किया दूसरे शास्त्र में भेद किया अंतःकरण चतुष्टय कहा है कोई तीन कहता है कोई चार कहता है कोई बने मन है बुद्धि है अहंकार है ऐसा कहते हैं मन बुद्धि अहंकार कोई मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं तो वो इस शास्त्र में उसकी अलग से चर्चा नहीं की है कि चित्त अलग चीज है और बुद्धि अलग चीज है ऐसा का करके नहीं ये इसका ये काम नहीं है इसका काम है कि जो है कि वो जो चाहे मन बुद्धि चित्र अहंकार हो जो कुछ भी है उसमें जब तक जो है अविद्या रहेगी अविद्या की वासना रहेगी तब तक व्यक्ति जन्म लेता रहेगा कैसे हटे उससे ये सबका अपना अपना विषय होता है ना जी तो इन्होंने मन में बुद्धि में चित्त में अहंकार में कोई भेद भेद नहीं किया।, किया यहाँ पर ना जी इसलिए उस भ्रांति में नहीं पड़ना है कोई विरोध थोड़े कर रहे है ये तो अपने शास्य है की भाई अविद मोक्ष दिलाना इनका तो ये जो है अपने को लेकर चल रहे हैं तो उसमें क्यों करेंगे समझ गए यहाँ पर इन्होंने कोई भेद नहीं किया और कोई शंका तो मंत्र पाठ करते हैं सोमवार को फिर सोमवार को जी पूर्णमीदा पूर्णम ग पूर्णस्त पूय पूर्णिष्यसे ओम शाम शांति शांति चलिए जी नमस्ते जी नमस्ते जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद